Oh चेतारण्य उपनिषद की छठी कक्षा चेतारण्य उपनिषद के प्रथम अध्याय का तीसरा भ्राह्मण चल रहा था हमने चौबीस पंडिकाओं को देख लिया था तो इसमें पीछे वाला प्रसंग वही था कि बाकी इंद्रियों में जो पाप था उसको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 एकदम धनी से जैसे कंगाल बन जाता है ऐसे कंगाल हो गया तो शाम का धन क्या है स्वर ही है तो जो शाम के स्वर को जानता है शाम के धन को जानता है वह धनी हो जाता है और शाम का धन है उसका स्वर तस्मात आर्तिविजम करिष्यन वाची स्वरम इच्छे इसलिए आर्तविज को करता हुआ ऋत्विक जो बनते हैं जो यज्ञ आदि में दान करते हैं तो वो आत्विज्य जब करते हैं ऋत्विक के कार्य को जो करते हैं वो करते हुए अपनी वाणी में स्वरम इच्छे स्वर की इच्छा करे मैं स्वर युक्त गा अगर वो कार्य करना है तो सस्वर करना है उसका अभ्यास करें। अया वाचा स्वर संपन्नया आत्विजयम कुर्यात उस वाणी से कैसी स्वर संपन्नया जो स्वर से संपन्न हो स्वर से युक्त हो उससे आरतीज को करें, ऐसे ही नहीं करते तस्मात यज्ञ स्वरवंतम दृद्विक्षण एवं इसते यजमान आदि यज्ञ में किनको देखने की इच्छा करते हैं, कैसे हमारे ऋत्विक हो तो जो स्वर वाले हों उनको देखने की इच्छा करते हैं स्वर वाले हों ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में उस क्षेत्र के जानने वाले विद्वान उसकी इच्छा करते हैं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 जो व्यक्ति साम के सुवर्ण को जानता है पहले स्वम कहा था यहाँ पर सुवर्ण कहा तो सुवर्ण मतलब सोना तो साम का सुवर्ण क्या है सुवर्ण भी एक तरह का धनी है भवती हास्य सुवर्णम तो जो साम के सुवर्ण को जानता है उसको भी स्वर्ण मिल जाता है तस्वीर स्वर एवं सुवर्णम साम का सुवर्ण तो उसका स्वर ही है यह भी धन की तरह से ही है भवती हास्य सुवर्णम एवं एक सामना सुवर्णम वेद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 प्रतिष्ठा अच्छी तरह से ठहर जाता है स्थिर हो जाता है तसे वही वाघेव प्रतिष्ठा साम की प्रतिष्ठा क्या है वाणी है शाम किसमें प्रतिष्ठित है वाणी में प्रतिष्ठित है वाणी नहीं हो तो क्या बोलेगा वो क्योंकि साम को बोलना है गान करना है स्वर कारण करना है तो बिना वाणी के कुछ नहीं होगा तो तस्य वही वाघेव वा प्रतिष्ठा वाची ही खलु ऐसा एत प्राण प्रतिष्ठितियते तो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 बोला जाता है उनका जप किया जाता है तो अर्थात पवमा अभ्यारोह उनका वो जप करे सवई प्रस्तोता साम प्रस्तौती प्रस्तोता साम की प्रस्तुति करता है प्रस्तोता साम की प्रस्तुति करता है तो ये जो साम साम वाले होते हैं उसमें उद्गाता होता है वो सबसे प्रथम तो जो दूसरे स्तर पे आता है जिसको आधी दक्षिणा मिलता है अर्धी जो होता है वो प्रस्तोता होता है दूसरा वाला लेकिन है ये सामवेद का ही प्रस्तुत करता है तो तो ही प्रस्तोता साम प्रस्तौती ये प्रस्तोता नाम का ऋत्विक है सामवेद का जानने वाला वो प्रस्तुत करता है सयत्र यत्र प्रस्तुयात ती जपेत तो जब वो प्रस्तुत करे तो इनका जप करें जप के वाक्य कुछ आगे बताए जा रहे हैं जब किया भी जाता है इससे जपेत कौन सा है कौन से वाक्य हैं तो आगे बताया असतो मां सदगमाया पहला वाक्य दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमया और तीसरा है मृत्योर मां अमृतम गया तो असतो मां सदगमाया है ठीक है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 वो मंत्र है हैल्याणीम कल्याणी मावदानी जने थे कल्याणी मावदानी जने थे तो माँ का कल्याणीम अलग है और आवदानी जने थे तो ये हम वचन बोलते हैं और इन तीनों पंक्तियों के हम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 इस बोले मृत्यु असत ये असत क्या है बोले मृत्यु ही तो असत है मृत्यु ही असत है और सदअतम ये जो सत है अमृत है वो सत है तो जब बोलेंगे असतो मदगमाए तो क्या अर्थ बन जाएगा उसका मृत्यु और मां अमृतम गमाया असत का मतलब तो मृत्यु और सत का मतलब है अमृत तो मृत्यु वसत और सदअमृतम इसलिए मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम मा, मा कुरु इति एव एत आह तो मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम मा, मा कुरु मेरे को अमृत बना दो ये उसने कहा ये प्रार्थना किए तो अर्थ ही बदल गया वापस आगे तमसो माँ इति ये जो कहा था तमसो मा ज्योतिर्गमय तो बोले मृत्युर्वय तमा तम क्या है मृत्यु ही तम है और ज्योतिरअमृतम अमृत ज्योति है तो बोले यहां पर भी मृत्योर मां अमृतम गमय अमृतम इति एव एत आह तो यहां दूसरे में भी मृत्योर मां अमृतम गमय यही अर्थ है इसका अमृतम माँ कुरु इत्यवा आह मेरे को अमृत कर दो यही कहा फिर मृत्योर अमृतम गमय तिरोहितम इ अस्थि और जो तीसरी पंक्ति थी मृत्यु और माँ इसमें तो बोले कुछ छुपा हुआ है ही नहीं तिरोहित है ही नहीं आड़ में कुछ है ही नहीं ये तो सीधा सीधा लिखा है मृत्यु और मा और जो पहली दो पंक्तियां थी बोले उनमें भी वही कहा मृत्यु और माँ अमृतम गमय मृत्यु और माँ अमृतम तो शब्द भले ही अलग है असतो मत गमय और लेकिन तात्पर्य वही है अंत में जाकर के अभी यूं हमें लगेगा कि भाई ये तो फिर तीनों एक ही बात हो गई एक ही बात होगी तो तीन बार क्यों बोलते हैं एक बात भी तीन बार बोली जाती और तात्पर्य तो एक ही है सारा का सारा अगर यूं देखें कि असत्य से सत्य की तरफ ले जाए क्यों असतो मां सदगमय है कोई व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो क्यों असत्य में क्या होता है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 निर्धन मांगेगा भिखारी मांगेगा तो वास्तव में इच्छा क्या है जीने की इच्छा है बाकी जितनी चीजें हम मांग रहे हैं वो है उसी के लिए दिखने में तो लगेगा अलग अलग, अलग, -अलग है अलग अलग प्रार्थनाएं हैं अलग अलग कामनाएं हैं लेकिन अंत में तो वही कामनाए इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से जितनी भी हमारी कामनाएं है ये तो तीन यहां पर इन्होंने लिखी है बाकी सारी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 और अन्य जो स्तोत्र हैं इसके अलावा ये तो पवमान का है पवमान के अलावा भी और जो होते हैं स्तोत्र होते हैं जिसे स्तुति की जाती है शाम के होते हैं तो जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें आत्मा ने अपने लिए अन्न अन्नाद्यम जो आद्य है खाने योग्य है उचित है उसको आगाए तो उसको गाये गायन करें बोले प्रार्थना करें मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए इत्यादि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 ऐसी कोई आशा नहीं है यहां पर अलोकता की लोक की प्राप्त हो यानी अवश्य मिलेगा यह कहना चाहते हैं, न हे वलोक्यताया आशा अस्थि किसको य एवं साम वेद जो इस प्रकार से साम को जान लेता है वो तो इन चीजों को प्राप्त कर ही लेता है छूटेगा नहीं उसको इस पंक्ति का दूसरे ढंग से भी अर्थ किया है न हलोक्यताया आशा अस्थि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 आत्मा वो कैसा था पुरुष के समान था ब्रह्म के समान जैसे वहां वैसे यहां पर तो उसने देख करके देखा कि और अपने अतिरिक्त तो और किसी को नहीं पाया उसने तो सो अहम अस्मी इतवा अग्रे व्याहरात तो सबसे पहले उसने क्या बोला मैं हूं अब अपने को देखा तो मैं हूं यही तो कहेगा और, और किसी को देखा ही नहीं मैं हूं ये अस्तित्व सबसे पहले हमें किसी किस चीज का बोध होगा अपने होने का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 बिना एम के अब अंग्रेजी में कहो तो आई और एम के कोई अलग अलग अर्थ होते हैं क्या अंग्रेजी भाषा में कि दिस इज तो दिस और इज अलग अलग है क्या कुछ इज का कुछ अलग अर्थ <laughs> कोई अलग अर्थ होता है क्या लेकिन अध्यात्मवादी तो अलग अलग अर्थ निकाल ही लेते हैं अपने ढंग से जो भी करना होता है अब इसको अब केवल कहें कि दिस इज है ये तो अहंकार हो गया और दिस कहे तो ये अहंकार नहीं अहम हाँ हटाना है तो एम को हटाना है अब आई को तो हटा नहीं सकते वही आई है तो आई के साथ में आई है तो, तो मिलकर के एक ही बात है तो उसका अहम नाम पड़ गया सबसे पहले अस्मा अपि ही आमंत्रितो अहम अयम इति अग्रे उथ अन्यत नाम प्रप्रूते यदस्यवती जब किसी से कोई पूछते हैं आमंत्रित करते हैं कौन है संबोधित उसमें क्या बोलते हैं मैं हूं, हू आयम अहम ये मैं हूं, कई बार होता है ना अंदर से पूछते हैं कि कौन है बोले तो मैं हूं, तो वो आवाज पहचानते नहीं तो बोले मैं कौन है परिवार वाले ही बोलते हैं मैं हूं कि भाई मैं जैसे ही बोलूंगा कि मैं हूं तो मेरी आवाज पहचानते तो उसमें नाम थोड़ा ना बताना होता है हाँ अनजान व्यक्ति आता है मिलने वाले या दूसरे आते हैं तब तो नाम बोलता है भाई कौन है नहीं तो जो अपने घर वाले होते हैं उसमें कोई यो नाम नहीं बोलता है इतना बोलता है मैं हूं तो उतने से ही समझ जाना चाहिए रो अंदर वो बोलता है कि मैं कौन इसलिए सबसे पहले हम क्या होता है अयम अहम ये मैं हूं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 असमात सर्वस्मात इस सबसे पूर्व पहले सर्वान पाप मान औषध सब पापों को उसने जला दिया औषत मतलब जला दिया उषधा है जिसने पूर्व में ही अपने पापों को जला दिया है वो पुरुष है वो पूर्व में पुर पुर और उष पुरुष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 स यद पूर्व अस्मात्वस्मात्व पापान औषध तस्मात्ष है औषति ह वै स अस्मात् यो अस्मात्व तो औषति हई स तम स मतलब वह पुरुष तम मतलब उस पाप को वो उस पाप को ओषति जला देता है कौन जला देता है यह अस्मात् अस्मात्व बुभूषति जो इससे पहले जो मतलब जो आत्मा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 तो अकेले में डर लगता है तो सो अभिभेद तस्मात एकाकी विभेदी जब वो डरा तो उसने विचार किया तो सह अयम ईक्षान चक्रे ये अद्यत ना, नास्ती कस्मात नीभे मीति उसने विचार किया कि मेरे अतिरिक्त तो कोई है नहीं मैं डर किससे रहूं अकेले का डर है हम प्रथम दृष्टि यही देखते हैं कि अकेले का डर है तो बोली अकेला हूं यदि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 तो सह अयम सह अयम ईक्षा चक्रे उसने देख लिया अच्छी तरह जान लिया कि जन में अन्यत में कसमान तो जब कोई दूसरा है ही नहीं तो काय का डर है जंगल में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे को मिल जाए दूर तो डर लगने लगता है पता नहीं कौन है क्या है लुटेरा है क्या करेगा और जब वो चला जाए तो चलो अब कोई बात नहीं थोड़ा डर की समाप्ति होती है तो इसका डर चला गया तो कस्मात ही अभेशत द्वितीयात वही भयम तो किससे डर आई है किससे डरता है बोले द्वितीय वही भयम भवती दूसरे से ही भय होता है अपने से तो कोई भय नहीं होता है। अपने से भय नहीं होता है लेकिन कई बार व्यक्ति सोचता है ना मेरे को अपने आप से भी डर लगने लग गया है अब तो। तुम ऐसी स्थिति आती है ना जब अपने पर विश्वास नहीं रहता है मैं पता नहीं क्या कर दू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 आगे देखिए तीसरी का तो सबई नई व रेमे अब ये वही जो अकेला था तो बोले उसको आनंद नहीं आया कोई जीवन के अंदर रम जो होता है ना रम रेमे रमो क्रीड़ा के अर्थ में संस्कृत में और गुजराती में भी रमना जो बोलते हैं क्रीड़ा के बोल रहे हैं खेलने जाना है तो बोले रंबू जाऊे रमबू रमने के लिए खेलने के लिए क्रीड़ा के अर्थ में ही गुजराती के अंदर खेलने में और खेलने में आनंद आता है और वैसे भी हम यू कहते हैं तो रमा हुआ है इसके अंदर लीन हो गया है इसमें खूब गहराई से चला गया है अच्छा जो चीज लगती है बोले इसमें तो रम गया ये रमा हो गया है इसको ये सारी चीजें रम गया तो स वही में अकेला था बोले कुछ तो मजा नहीं आया जिंदगी के अंदर आनंद नहीं हुआ तो तस्मात एकाकी नरमते रमते सद्वितीय ऐचत इसलिए अकेले नहीं जीवन रहता है मनुष्य सामाजिक प्राणी है अकेले नहीं रह सकता तो किसी न किसी की तो अपेक्षा रहती है एक सामान्य रूप से तो रहती है और जो साधक लोग होते हैं उनको भी रहती है इन साधक के लिए तो कहते हैं कि वो बहुत समय के लिए अकेले चले जाते हैं बिल्कुल अकेले कई बड़े बड़े महापुरुष बोले वर्षो तक अकेले रहे बिल्कुल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 लेकिन खाना भी वो कितना करेगा और कई जने खाना भी स्वयं बना लेते हैं वे एकांत में जाते हैं महीने भर के लिए या तो छह महीने के लिए या तो पहाड़ों के ऊपर वो बर्फ गिर जाती है तो वहां अकेले रहते हैं वो और कोई मिलता ही नहीं है गुफाओं में रखे रहते हैं बैठे रहते हैं तो छह महीने का सारा राशन पानी लेके रखते हैं और सिलेंडर है तो कई कई सिलेंडर लेकर के रखते हैं सारा गेहूं चावल सारा का सारा तब तो वो अकेले रह पाते हैं अगर वो सारा न करें तो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 रोपकार करने मतलब तो दूसरा चाहिए कोई किसी को तो बताऊं किसी को तो सिखाऊ नहीं तो लगेगा ये तो मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगी जीर्ण मंगे सुभाषित बुद्धारो मत्सर दस्ता विद्वान नहीं मत्सर नहीं बुद्धारो मत्सर और सामान्य व्यक्ति हैं वो समय में डूबे हुए हैं एक कवि अपनी व्यथा कह रहा है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 वो तो क्यों सुनेगा दूसरे की और जो लोकाहस में और दूसरे जो हैं वो अपने आनंद में मस्त हैं सामान्य जनता वो अपना खाना पीना सब ठीक चल रहा है उनको क्या जरूरत है इन सुभाषितों की मस्त हैं तो उसमें परेशान बोलते हैं जीर्णम अंगे सुभाषितम मेरे जो सुभाषित हैं ये मेरे अंग में मतलब ये बुद्धि में जीर्ण हो रहे यही पुराने पड़ रहे हैं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 प्रसिद्धि भी होती है देखो ये परोपकार के लिए करने तो इन, तो इन्होंने तो देखो सत्य कह दिया कि न वही नई वर में तस्मात एकाकी न रमते स द्वितीय में इच्छा दूसरे की इच्छा करता है वो तो सह एतावान आ ये बस इतना ही था इतना ही था अकेला ही था बस वो और उसने क्या किया फिर आगे यथा स्त्री पुमांस संपरिष्वक्त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 एक ही है और एक ही है आपस में ही करते रहते चर्चा करते रहते है कई बार कई बार कोई बात करने का नहीं होता है तो वैसे ही करते रहते ना बोले कोई बात करने का ही विषय नहीं है तो दो जने बैठे हुए थे बात कर रहे थे रेल में बैठे हुए थे तो उसने पूछा कि भाई आप कहा के रहने वाले हो वहां का रहने वाले घर का बोले आप कहा वहीं का ही तो कहा रहते हो उसमें मोहल्ले का नाम बोल दिया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 कुछ सभी <laughs> बात करे अकेले क्या करे <laughs> परेशान हो जाते हैं तो इसने क्या किया और अपने में भी दो को भाग कर लेता है तो <laughs> अपने आप को दो में भाग लिया और उसको फिर आजकल एक रोग के रूप में भी कहते हैं आ, दोहरा व्यक्तित्व होता है वही निंदित अर्थ में होता है कि भाई व्यक्ति जो क्या है स्प्लिट स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं कि बाहर अलग दिखाएगा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 तस्माद इदम अर्ध प्रगलम इध प्रम स्वः वो आधे आधे के रूप में बढ़ गए जैसे कि जैसे चना हो द्विदल होते हैं जितने भी वो एकदम पास पास में रहते हैं और होते तो एक ही है वो उसी को यूं कर लिया तो दो हो गए इति माह याज्ञवल के है याज्ञवल ने अपना जान दिया देखो बोले वास्तव में तो एक था और नहीं तो एक दो, एक दो ही बन जाते हैं और इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो उसमें विज्ञान भी, भी डाल सकते हैं अपन साइंस को भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में अगर कुछ होता है तो तस्माद आकाशः स्त्रिया पूर्यते एवं इसलिए जो आकाश है अवकाश है खालीपन है ये स्त्री से पूरित होता है ये संतानों की उत्पत्ति स्त्री के माध्यम से होती है नहीं तो खाली खाली रहेगा सारा ताम समवत तत् तो तो मनुष्य अजायंत वो हुई स्त्री हुई और इससे फिर यह सारा संसार बना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 साथ हो mm. okay. sure.